नमस्कार आप संडा रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में काउंसलिंग के बारे में बातें करते हैं तो आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ भोपाल से बैंकिंग सेक्टर में विशेष अपनी सेवा देते हैं डी बैंक से सुनील गिरधर जी हमारे साथ हैं जो हमें विशेष बैंकिंग सेक्टर में किस तरह के जॉब है और कैसे हम लोग एक्सेल कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं और प्रोफेशनल जॉब्स कैसे ले सकते हैं उसके बारे में उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में धन्यवाद धन्यवाद भाई जी ओम शांति देखिए बैंकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है आ, हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है रूरल में और हम रूरल इंडिया की और मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं पर बैंकिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम रूरल इंडिया तक पहुँच सकते हैं आज भी आ, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो बैंक है ना बैंक ब्रांचेज हैं तो इस आ, इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन आज की रेट में बहुत अच्छे अच्छा एक्सपेंशन चला और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन लोग चूज़ कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आ, रूरल एरिया के अंदर जो ये बैंक रहते हैं ये गवर्नमेंट के एक तरह से लेंडिंग आर्म्स रहते हैं और अगर गवर्नमेंट को रूरल में डेवलपमेंट करना है तो बैंकस और ओपन करने पड़ेंगे और ब्रांचेज ओपन करने पड़ेंगे सो इससे बैंकिंग के अंदर बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और आप बैंकिंग को एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आप बैंकिंग करियर में इंटरेस्टेड हैं तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना चाहते हैं तो आप प्रोबिशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में आना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी और उसके बाद अगर आप एम करते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी करियर ऑपरचुनिटीज़ प्राइवेट बैंक में भी ओपन होती है क्योंकि प्राइवेट बैंक भी आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जो आज के डेट में रूरल में ब्रांचेस खोल रहे हैं जैसे हमारे डी बैंक में भी रूरल के अंदर बहुत ब्रांचेस खोल रही है और अभी आरबीआई ने भी बहुत सारे स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस के लाइसेंस दिए हैं जिसके माध्यम से रूरल में ब्रांचेस बहुत खोल रहे हैं और स्पेसिफिकली रूरल में ही ज़्यादा ब्रांचेज खुल रही है एक बहुत अच्छा ऑप्शन लोग आ, आप लोग बैंकिंग करियर में बना सकते हैं सुनील जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो खास करके अगर अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस या फिर मार्केटिंग इन सारी चीज़ों को अगर आप बुद्धि में रख रहे हैं दिमाग में है आपके कुछ इस सेक्टर में काम करना है तो सबसे अच्छा विकल्प है आज के समय में बैंकिंग सेक्टर में आप इन चीज़ों को लेकर काम कर सकते हैं और क्लिक क्लियरिकल वर्क आजकल जो है कंप्यूटराइज हो गया है तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर्स निकले हैं जहाँ पर ईज़िली आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं तो एक अच्छा जॉब है लेकिन इसके लिए फिर उतना ही आपका जो स्टडी है पढ़ाई भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो ख़ास करके हमारे जॉब के साथ हमको अगर थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है भाई आगे बढ़ते हुए सुनील जी आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं देखिए मैं आ, मेरी जन्मभूमि तो हरियाणा है मैं रोहतक में पला बढ़ा और एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने एम ए किया ग्रेजुएशन अपना ग्रेजुएशन किया और एमबीए करने के लिए मैं सागर मध्य प्रदेश में गया डॉक्टर हरी सिंह कौर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमबीए पूरा किया उसके बाद मैंने आ, 1997 नाइन्टी में ब्लू प्लास्ट जॉइ जॉइन किया ब्लू प्लास्ट आप शायद नाम तो नहीं सुना होगा लेकिन आप प्रोडक्ट जरूर आपने इस्तेमाल किए होंगे <laughs> जो वीआईपी आई पी लगेज आप वी की ट्रॉली आप यूज़ करते हैं वो ब्लू प्लास्ट ही बनाती थी <laughs> चार साल मैंने वहाँ पे काम किया उसके बाद मैं मेरिको इंडस्ट्रीज़ में जॉइन किया आ, मेरिको इंडस्ट्रीज़ डेली में आया मैं मेरिको इंडस्ट्रीज़ के भी आपने प्रोडक्ट बहुत इस्तेमाल किए गए जैसे सफोला ऑयल आप खाते हैं स्वीकारॉर ऑयल आप खाते हैं पैराशूट नारियल तेल आप यूज़ करते हैं ये वही कंपनी है और इसके बाद मैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में बूम था 2003 हज़ार तीन से बहुत अच्छा समय बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था hmm. तो मुझे, मुझे मौका मिला बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने का तो मैं 2005 में आई बैंक में मैंने ज्वाइन किया महाराष्ट्र में तो आज की डेट में मैं महाराष्ट्र में सेटल हूँ मेरी फैमिली पूरी महाराष्ट्र में ही है और पाँच दस साल मैंने आई बैंक में महाराष्ट्र में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया सेल्स में काम किया प्रोडक्ट में काम किया पॉलिसी में काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा और 2015 में मैंने आई बैंक से डी बैंक में शिफ्ट किया जहां मैं नॉर्थ का भी रीजनल हेड बना चार स्टेट देखता हूं हरियाणा पंजाब दिल्ली और एमपी और अभी मेरा जो बेस है वो भोपाल टाउन है चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने अपना जॉब और फैमिली के बारे में बताया और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अलग अलग फील्ड में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेते हैं और काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस हमारा जो है काम आता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं तो आइए बैंकिंग सेक्टर में अगर हमको अच्छा काम करना है या प्रोफेशनली हमको जॉब लेना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है देखिए बैंकिंग जो है ना आज की डेट में एक बहुत वास्ट सेक्टर हो गया है अगर आपको बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं अगर हम उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो एक सेल्स डिपार्टमेंट है एक क्रेडिट डिपार्टमेंट है एक रिस्क डिपार्टमेंट रहता है एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट रहता है ट्रेजरी एक अलग डिपार्टमेंट रहता है तो आ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करने से फॉर एग्जांपल आपको क्रेडिट में काम करना है तो आपको अकाउंटिंग थोड़ा सा आना चाहिए अगर आप बी के स्टूडेंट रहे हैं अगर ग्रेजुएशन आपने किया है या फिर आप चार्ट अकाउंटेंट हैं या सी एस तो आप इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपका अगर आपने ये सब डिग्री आपके पास है तो आप रिस्क डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अदरवाइज़ अगर आपने एमबीए किया है खाली या तो बी या ग्रेजुएशन प्लेन ग्रेजुएशन किया है तो आप सेल्स में आ सकते हैं तो बैंकिंग के अंदर सेल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अब वो चाहे मॉडगेजेज हो गया चाहे एस लोन हो गया चाहे एगरी लोन हो गया तो आप कोई ऐसी स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है ये सिर्फ एक्सपीरियंस है आप इन प्रोडक्ट को अच्छे से सीख सकते हैं तो आपको एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया है किसी भी कॉलेज से किया है आप बैंक के अंदर इन सब डिपार्टमेंट में सेल्स में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना जैसे ट्रेजरी में जाना तो उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है जी सुनील जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बैकिंग सेक्टर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोफेशन या अलग अलग जगह पर हल जो हमारी कैपेसिटी ऑफ एजुकेशन कैपेसिटी ऑफ खुद की कैपेसिटी भी देखी जाती है कि कैसे आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं कैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं और वो सारी चीज़ें आपको अपनी जॉब में प्लस होती जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात सुनील जी बता रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ में तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत तो उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुनाए हैं डेढ़ मा नाइन्टी पॉइंट पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुर रहो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 हम बनाएंगे कोना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन होंगे सब मगन इसके पास तेनिसार है मेरा तन मेरा मन ऐ व तन ऐ वतन जाने जाने जाने मन, जाने मन, जाने मन। सिंह। सिंह। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ क्या दिया इस ने में क्या दिया इसमें उतारो झंडा और ग्राउंड नीचे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं सुनील जी हमारे साथ है जो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं और खुद अभी वर्तमान समय में चार डिस्ट्रिक को संभाल रहे हैं और अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में ही और जैसे कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अलग अलग जगह पर उन्होंने काम किया और छोटे मोटे एक्सपीरियंस उनके पास होते हुए उन्होंने अच्छी तरह से बैंकिंग सेक्टर में एक अपना जो है करियर अच्छी तरह से बनाया है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सुनील जी आपसे बैंकिंग सेक्टर में काम करने का सोच लिया और छोटे मोटे बैंक में हमने नौकरी करना शुरू कर दिया और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस जगह पे है जिस पोस्ट पे है ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वो नॉलेज मेरे में है या वो कैपेसिटी मेरे अंदर है ऐसा फील करते हैं तो ऐसे में हम लोग क्या दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे विभाग में जा सकते हैं या जाने के लिए क्या करना चाहिए देखिए बिल्कुल पॉसिबल है जैसे अगर आप जब बैंक में अपनी जॉब शुरू करते हैं तो जनरली आपको बहुत चॉइस नहीं दी जाती है बट जिस डिपार्टमेंट की वेकेंसी निकलेगी आप उसी डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा और आज की डेट में जॉब का ऐसा सनीरी है कि अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप छोड़ते नहीं हैं उस चीज़ को तो आप बैंक के अंदर एक बार एंट्री ले, ले लेते हैं और उसके बाद विदिन दी बैंक ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जो अगर आपके कुछ इंटरेस्ट एरिया जो आपका है उसकी तरफ आप जाना चाहें से फॉर एग्जांपल आपने सेल्स में एंट्री लिया लेकिन आपका क्रेडिट में इंटरेस्ट है और विद इन दी सेल्स आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है तो आप वहां से क्रेडिट में भी जा सकते हैं अगर आप सेल्स में हैं आप कुछ एक पर्टिकुलर मान लीजिए एसएमई लोन या मॉर्गेज लोन कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट रिटेल बैंकिंग में है तो आप रिटेल बैंकिंग में भी आप जा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा काम करना पड़ेगा वो बैंक में अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉई हैं तो बैंक आपको कभी भी जाने नहीं देगा और बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जाने नहीं देगी, तो ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहते हैं अंदर आने की बात चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता तो हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं और कई बार होता है कि हम लोग स्टक ना हो जाए किसी एक डिपार्टमेंट में या किसी एक बैंक में तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी और एक अच्छे वर्कर के रूप में आप पहले अपने आप को साबित कीजिए तो आपको बैंक जो है ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है और आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं किसी भी विभाग में जा सकते हैं लेकिन शर्त यही है कि उसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए तब आप इन चीज़ों को कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप मैं चाहूँगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बैंकिंग में और आजकल जो है कंप्यूटराइज हो गया है और साथ ही साथ डेबिट कार्ड ये कार्ड्स बहुत सारे अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स वग़ैरह निकलते हैं और कई बार हम लोग के पास ऐड आता है मेल आता है या फिर मैसेज आता है कि आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो क्या ये फ्री में क्रेडिट कार्ड मिलता है तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए देखिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो इसमें आपको 40 टू 45 डेज़ का क्रेडिट मिलता है लेकिन आपको पेमेंट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा जो आपने फ्री क्रेडिट कार्ड की बात करी तो एक समाना था जब ये क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे फीस लगती थी चार्जेस लगते थे लेकिन आज की डेट में बैंक जो है न ये क्रेडिट कार्ड फ्री में देता है लेकिन जब भी आप ये क्रेडिट कार्ड लें तो आप वो टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पड़े उसमें कोई कोई बैंक कभी कभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या बैंक अपनी तरफ से बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन सही लिखता है लेकिन जो क्रेडिट कार्ड बेच रहा है या जो आपको क्रेडिट कार्ड दे, दे रहा है वो कभी कभी आपसे वो इन्फॉर्मेशन परपजली हाइड कर लेता है तो बैंक ऐसा कोई गलत काम नहीं करता लेकिन कभी कभी क्या होता है जो लोग फ्रंट लाइनर रहते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं देते जिससे बैंक भी बदनाम होता है और वो एक कॉन्सेप्ट और ये प्रोडक्ट भी ख़राब होता है तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है और आज की डेट में देखिए क्रेडिट कार्ड में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं अगर आपको एक सिंपल क्रेडिट कार्ड चाहिए तो फ्री मिलेगा लेकिन अगर आपको क्रेडिट के साथ क्रेडिट कार्ड के साथ अगर आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए या एयरपोर्ट में जैसे फ्रीज लॉन्च फैसिलिटी चाहिए तो उसके कुछ चार्जेज़ होते हैं तो वो चार्जेज़ आपको वो बताएंगे आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप उनसे पूछिए कि मेरे को एयरपोर्ट लॉन्च के लिए चाहिए क्रेडिट कार्ड तो उसमें कुछ चार्जेस ज़रूर होते हैं वो फ्री नहीं मिलता है लेकिन अगर आपको प्लेन क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसमें आपको कोई फ्री लाउंज या कुछ और फ्री कुछ नहीं भी चाहिए तो वो एक्चुअल में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं लेकिन फिर भी आप टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें एक बार क्रेडिट कार्ड लेने से पहले चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दोस्त जो आजकल बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं और फिर लोग क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कई बार फर्ज भी जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के साथ आप क्रेडिट कार्ड बाई कर रहे हैं या ले रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप पहले उसके पूरे कंडीशंस जो अप्लाइड हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ ले समझ ले और फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड को ले तो चीज़ें जो हैं आसान हो जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बैंक में अकाउंट हैं हमारा और कहते हैं कि आपका अकाउंट है तो आपको फ्री में मिल जाता है और आपके साथ में आपके फैमिली को भी एक कार्ड फ्री देते हैं तो वन फ्री हो जाता है तो ये क्या चीज़ देखिए ऐसी फैसिलिटीज़ आती हैं देखिए बैंकिंग एक इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटेटिव हो गई आज के डेट में और एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट जो है बैंक्स ऑफर निकालते रहते हैं तो ऐसे ऑफर्स आते हैं कि वो हस्बैंड और वाइफ के लिए कार्ड बना देते हैं जिसका क्रेडिट लिमिट ओवरऑल सेम रहता है लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए अलग अलग कार्ड मिल जाता है जनरली पहले जो मेल मेम्बर होता था वो घर में जो कार्ड यूज़ करता था लेकिन आज के डेट में फ़ीमेल भी बहुत कार्ड यूज़ कर रही और आने वाले समय में तो ये कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बहुत यूज़ होने वाला है। गवर्नमेंट भी आपने देखा होगा बहुत प्रमोट कर रही है इस चीज़ को कि डिजिटल मनी जो है वो ज़्यादा हो और करेंसी जो है उसका सर्कुलेशन कम हो जितनी ज़्यादा डिजिटल मनी चलेगी उतना ज़्यादा आपका ब्लैक मनी का सर्कुलेशन या करप्शन कम होगा तो ये सब जानते हैं आज के डेट में तो वन, वन की स्कीम आती है फ्री भी आता है और कई बार चार्जेज वाले भी आते हैं तो हर एक का हर बैंक का अपना अपना एक क्रेडिट कार्ड का एक डिपार्टमेंट रहेगा जिसकी अलग अलग स्कीम रहती है जैसे कोई सिल्वर कार्ड है गोल्ड कार्ड है प्लैटिनम कार्ड है तो अगर आप जितना हाई एंड वाला कार्ड लेंगे उसमें उतनी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और चार्जेस भी होते हैं तो आपको ये फिर से एक बार टर्म्स एंड कंडीशन देखना है और उसके बाद ही कार्ड लेना है लेकिन देखिए टर्म्स एंड कंडीशन की बात यहीं पर नहीं आती सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं आप कोई भी लोन लेते हैं आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप ज़रूर पढ़ते हैं कि उसमें जैसे आप कोई खाने की चीज़ ले रहे हैं तो आप उसमें एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं ऐसे अगर आप बैंक का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको उसकी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़नी ही चाहिए वैसे ही प्रूडेंट प्रैक्टिस है ये हमको पढ़ना ही चाहिए नहीं तो हमको मालूम नहीं है इंटरेस्ट में हो सकता है हमें कोई चीट कर रहा हो सकता है हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो तो पढ़ना तो हमें चाहिए ही चाहिए लेकिन इस तरह की स्कीम्स आती रहती है बैंक में चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो बैंक सेक्टर में काम कर रहे हैं या बैंकिंग का जो फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डेबिट कार्ड के माध्यम से हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक कंडीशन होता है उसे अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और अप्लाइड कंडीशन जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि इन चीज़ों से आपको कितना बेनिफिट है और कितना पे आपको करना पड़ेगा तो बात घुमा फिरा के वही आता है कि हर चीज़ को जब भी आप बाई करते हो तो उसके रूल एंड रेगुलेशन को ज़रूर समझें और फिर उस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं इकोनॉमिकली हर व्यक्ति चाहता है कि बचत करें या फिर कुछ फाइनेंस उसका अच्छा स्टेबल रहे तो इसके लिए एक कर, कैसे वो अपने आप को अपने घर को या छोटा फैमिली है चार लोगों का फैमिली है और उसमें वो अपना फैमिली को स्टेबल बनाना चाहते हैं फाइनेंसली अच्छा बनाना चाहते हैं तो किस तरह का बचत स्कीम वो करें देखिए इस पर ना ये थोड़ा सा डिटेल्ड जो है ना डिस्कशन वाला विषय है फिर भी मैं चाहूँगा मैं कोशिश करूँगा इसको आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊँ आप मानिए कि आप जैसा आप सौ रुपये की आपकी टोटल इनकम है ऐसा मान लेते हैं उस सौ रुपये में से आपका कुछ पोर्शन जो है आपके घर के एक्सपेंसिस के लिए जाएगा कुछ पोर्सन आप कंटिजेंसी प्लान करेंगे कि अचानक अगर कुछ होता है तो वो आप उस पोर्शन में जाएगा और बाकी का जो अमाउंट है जो आपके पास बचता है वो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालिए तो अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड uh, करके देखें जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है वो तो आपके सामने है आपको मालूम है कि मेरा घर में बच्चों का फ़ीस कितना है मेरा घर में राशन पानी कितना है एक्स वाई है तो आप वो अमाउंट सेपरेट कर लीजिए इसके बाद आप कुछ एक कंटिजेंसी अमाउंट है जैसे मान लीजिए पाँच हज़ार पाँच, पाँच रुपया हज़ार रुपया दो रुपया अगर हम सौ रुपये को ब्रेकअप करें तो मान लीजिए अभी आप बोलते हैं कि पचास रुपये का मेरा एक्सपेंस है और उसके बाद दस या बीस रुपए मुझे हर समय हमारे मेरे पास होना चाहिए अगर मान लीजिए कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है तो मेरे पास वो कुछ कैश होना चाहिए और इसके बाद वो कैश आप चाहे बैंक में रख सकते हैं या एफडी के फॉर्म में या आरडी के फॉर्म में आप कर सकते हैं अगर आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल तो फंड के माध्यम से आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड पाँच साल दस साल अगर आप चलाते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे रिटर्न आएँगे Uh, अब म्यूचुअल फंड को जानने के लिए ये बहुत मैंने इसलिए शुरू में बोला है कि ये बहुत डिटेल विषय है तो आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिल सकते हैं जहाँ भी आप डी अकाउंट खोलेंगे वो भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं बेसिकली डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेटागरी पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं हालाँकि लॉन्ग टर्म में ये रिस्क ऑलमोस्ट नील हो जाता है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है शेयर्स में और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में तो मैं जितने भी श्रोतागण अगर इस बात को सुन रहे हैं मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए इसको हम पैसिव इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं आप म्यूचअल फंड के माध्यम से आप एक अच्छी सेविंग कड़ी कर सकते हैं आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं आप आपके पास सब के पास आज की डेट में स्मार्टफोन है आप उसमें एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप ये देखिए कि आप अगर हर महीने पाँच अगर म्यूचुअल फ़ंड में सेव करते हैं और आप कंटिन्यूसली 20 साल सेव करते हैं और उस पर अगर आप सिर्फ 12 परसेंट का रिटर्न भी अगर आप नॉर्मल रिटर्न जो आना चाहिए ये 12 परसेंट का एक बहुत नॉमिनल रिटर्न की मैं आपको बात कर रहा हूँ जबकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ने 20 परसेंट तक 22 परसेंट तक 24 परसेंट तक रिटर्न दिए हैं तो आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा जो है न सेविंग का ये इंस्ट्रूमेंट है बाकी आपकी जो कंटीजेंसी है वो आप फिक्स डिपोजिट में रखिए और अपने एक्सपेंसेस के लिए अपना पैसा हमेशा निकाल लीजिए ताकि आपका डेली का खर्चा चलता रहे तो संक्षिप्त में मैं आपको ये बता पा रहा हूँ सुनील जी बात ये अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को या खास विद्यार्थी मित्रों को भी ये चीज़ों की जरूरत होती है जब भी हम लोग नौकरी करते हैं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं कहीं ना है कहीं कि एक छोटा सा बचत जो है हम सभी लोग करना चाहते हैं और जब बचत करने की बात आती है तो उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन इसको फिर भी शॉर्ट में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा माध्यम है लेकिन इसमें फिर आपको एक एडवाइज़र से जो है अच्छी तरह से बातचीत करनी होगी या फिर आप ख़ुद थोड़ा सा स्टडी करके भी इन चीज़ों को कर सकते हैं तो देखिए आप जैसा आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं लेकिन इसके पहले फिर वही बात आती है कि म्यूचुअल फ़ंड लेते वक्त भी उसके पीछे कंडीशनस होते हैं उसको ज़रूर पढ़े और फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आज के इस शो में करियर इन बैंकिंग सेक्टर में हमने बातें की और कुछ बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत कम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और फिर म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बातें की हैं अगले एपिसोड में कुछ और बातें हम लोग इसी से जुड़े हुए करेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते सुनील जी मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को और सुनने वालों को एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप अब देखिए मैसेज तो बहुत सिंपल और क्लियर है कि आज की डेट में आज प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो काफ़ी प्रेशर है स्ट्रेसफुल है हर जॉब में और अभी अगर आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आपको सामना करना ही पड़ेगा लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो आज की डेट में हमारे पास है आप अगर राजयोग करते हैं तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए आपको बहुत शक्ति मिलेगी और आज की डेट में जो ये दुनिया में बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं तो मैं आप लोगों को सबको कहूंगा कि आप खूब पढ़ें आगे बढ़ें और राजयोग के माध्यम से मेडिटेशन सीखें और मन शांत करें और अपना बहुत अच्छा अपना करियर बनाएं ऑल दी बेस्ट धन्यवाद शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी एक्सपीरियंस और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलिए दोस्तों आज के एस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर ताकि कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही है रेडियो के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा खुशी मिलन की टिक टिक बजती हैं यादों में खो जाओ वो हमसे कहती हैं यादों में खो जाओ वो हमसे कहती हैं देखो खुदा ही मेरा हुआ मेहरबान